के पैसे और ये दुनिया के भोग और ये दुनिया का है ना ये है जाता है असल में कृष्ण की आंखें घायल करने के लिए ब्रह्म किसी को घायल करके अपनी ओर नहीं बुला सकता हो है ना निराकार ईश्वर घायल करके नहीं बुला सकता खुद किसी को हजार बार गरज हो तो ब्रह्म के पास जाए निराकार के पास जाए समाधि के पास जाए लेकिन ये तो महाराज निशाना साध के निशाना सात सात के लोगों को अपनी ओर बुलाने वाला है तो अब देखो आंखों को गाली दी हुई है तो आपको सुनाता है दूल्हा आप ये चोर पक्का कौर ये बताया कि सिर्फ तो तुम्हारी आंखें चोर तो है ये किसी शोक में है वो और मेरी बोलियो हमारी आंखों में तुम्हारा क्या दुराया है कैसे जब चाहो जब बोले तो, हम है? जानते हैं उन्होंने अच्छी जगह पर शरदूजा शरद ऋतु बगल जब खूब हाथ में स्थिति होती है शरद ऋतु करने का कार्तिक माह कार्तिक माह पुण्य करने के लिए चोरी करने के लिए नहीं लेकिन आप शायद तो जानते हो शहर में बात बताना तो कुछ बहुत बढ़िया नहीं है बिहार में ये मशबूर है कि दिवाली के दिन जो चोरी करने में सफल हो जाता है वो काम कर चोरी करने में सफल होता है तो लोग मुहरत करते हैं दिवाली को तो कम होगी कर्म विरोध में होती है है ना अगर खूब कादरी फिर उस प्रकाश में चोर तो गोल जो अंधेरे में जाकर चोरी कर कर करे तो करका बोला और जो उंधेरे में चोरी कर दे तो ना? तो, और जो महाराज रोज रोज चोरी करे तो ठीक तो पर एकादशी को तो भी है ना? ना तो वो पक्का प्रकाश तो शरद तो ऋतु और उदाह सरोवर मैंने सब और जगह तो चोरी करते ही है हमारा तीर्थ में भी करते हैं सत्संग तो में आके आगे झूठा चुरा जा बोले भाई इसकी कथा में करता क्यों करते हो तो तब देखो एक काम ये काम ज्यादा करना पड़ता है तुम्हें। तो आदमी रखो जूते की रक्षा करो है ना? ये काम जब सब जगह करना पड़ता है सभी जगह करना पड़ता है क्या मतलब है महाराज जो पक्के चोर हैं वो और ये भी कहते हैं कि यहाँ अगर चोरी करेंगे तो हमको तो ज्यादा पाप लगेगा ये नहीं सोचता तो ये भगवान की जो आखा है ना वो न तो पवित्र समय का ध्यान करें कि तरल ऋतु है और न तो ये ध्यान करें कि उदार करे ये सरोवर है पवित्र तीर्थ है और फिर मान लो चारों ओर तो खूब रोशनी हो और पानी के किले में पानी से घिरा हुआ जो किला उसमें कोई संपत्ति रखी हो गुलापे सरोवर के बीच में कमल खिला तो दूर में है किले में तो एक तो पवित्र तीर्थ है और दूसरे उसका रक्षक जल है अब वहां भी साथ ही जाए कोई कहते हैं कि ये तो बड़े भले मानस है इनकी चोरी नहीं करती दो लोग भी आपस में खोज करते हैं कि है। तो भाई भले मानो के घर में साधु के घर में चोरी नहीं करनी चाहिए लेकिन ये तो इतने पक्के चोर कि साधु के घर में भी भूल जाए तो साधु जात जो अच्छे वंश में उत्पन्न हुए हैं बढ़िया किस्म के हैं और स्वयं सत माने संत भले भले हैं स्वयं जो कमर ऐसे कमल अपने पेट में छिपाई करके रखते हैं लक्ष्मी को शोभा तो को अब वहां से उस शोभा तो को तुम्हारी आंखों ने हरण कर लिया। कितने पक्के चोर हैं ये तुम्हारे लोचन ऐसी चोर हैं ये तुम्हारी आंखें कि वहां से भी चुरा कर चले आती हैं और महाराज जो चोर तो होते हैं उनको हत्या करने में भी संकोच नहीं होता जो पत्ते तोड़ होते हैं वो तो एक, एक करके दोस्त जो होते हैं ना, वो एक एक करके आते हैं आदमी समझता है कि हमको तो जरा सी गलती कर रहे हैं इसको तुम क्यों तो नहीं कह रहे इसको तो तुम क्यों तो नहीं मान रहे और कैसा हमारी गलती में जरा सी है ना क्यों तो नहीं मानते लेकिन उस जरा सी गलती में आपकी जो जिम्मेदारी है वो आगे तो सारे गांव को ही खत्म करने वाली है ना इस बात को आदमी नहीं समझता है तरंगा आदि संगात सरोद्रा ये दोस्त जो अपने जीवन में आते हैं वो पहले तो तरंग की तरह आते हैं लाह की तरह आते हैं लेकिन जब संग बनता है तो बिल्कुल समुद्र की तरह हो जाते हैं तो जब चोरी आती है तो हत्या भी आती है हाँ। अब ये भगवान की दृष्टि नारायण को हाँ। ये आग जो उनकी है ना वो ऐसे समझो बड़े पवित्र समय में बड़े पवित्र स्थान में बड़े पवित्र आत्मा के पंथ में उत्पन्न बड़े पवित्र गुरु के शिष्य है ना? बड़े पवित्र गुरु के शिष्य स्वयं बड़े पवित्र आत्मा उनके हृदय में एक हृदय में प्रेम का सौंदर्य रखा हुआ है देखो भगवान ने है जन्माष्टमी के दिन शरद पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा के दिन जगम कलम बाम प्रशाम शरद पूर्णिमा के दिन गो गुण तरीके रसी स्थान में और गोपी रूप जो कमल हैं, उनके हृदय में जो प्रेम रूप सौदर्ष है अपनी बांसुरी के द्वारा जैसे उसका हरण लिया। वही थी वो अपनी दृष्टि से भी लोगों के मन को हैं। उस से बोले जब तुम्हारी आंखें दूर है इन्हीं से तुमने जातना की इन्हीं से बर दिया इन्हीं के कारण हम तुम्हारी बेदान की गुलाम हो गई अब इन्हीं से तुम हमारी हत्या कर रहे हो तो कृष्ण क्या तुमको बर्ध का दोष नहीं जिस दुखों की संबंध्य स्वयं तो से तुम असाम प्रता अगर अपने आप कोई जहर का पेड़ लगावे तो भी अपने हाथ से उसको काटना नहीं चाहिए अपना लगाया हुआ पेड़ है जहर का, ता ता ता ता ता ता ता ता अपना लगाया हुआ है जिस दुखों की संबर्ध्य पेड़ लगाया उसका कुछ सूचा अब अपने हाथ से उसको काटे थे तो तुमने हमारे हृदय के खेत में हृदय के बगीचे में यह प्रेम का बीज गोया उसको अंकुरित किया और तो वो सब करके रक्त पान करने योग्य हुआ तो सब चिते तो किसान ने अपनी सारी जिंदगी जैसे कोई तो फल उत्पन्न करने में लगाई हो और जब उसके रसास्वादन का मौका आवे तो प्रदेश कराया जाए तो क्या उसके लिए योग्य है जब तुम्हें प्रकट होकर के आपने लगाए इस प्रेम वृक्ष का जो रस है उसका आश्वासन करना चाहिए साधु जात सतरुषा सुरतनाथते ने हम ओ ओम नमः शिवाय समे श्री गुरु तैरिया ्रजतुंदरी प्रत्यंगेन्दार मूर्तिशाजातर तुर्ण ताद ताद। तुर्ण याद ृता तुरता विष वही कुमारिद्युता नलाक वृषमयात्मजा दिशा भयाद ऋषभतेक्षा न खलु गोपिका नंदनो भेना अंतरा जिखन चाथि फल सां ओ सा शांत हे को तो ईश्वर के संयोग का अनुभव बहुत कम होता है ऐसा मालूम पड़ता रहे कि ईश्वर हमसे मिला है निराचार रूप से मिला है चाचा रूप से मिला है प्रियतम रूप से मिला है आत्म रूप से मिला है मिला मिलाया है किसी तरह से ये प्रतीत हो जाए कि वर्तमान में हम ईश्वर से जुड़ा नहीं हैं सिर्फ सुख ही सुख है ही मजा है लेकिन संसार के लोग ईश्वर से मिलन का संयोग का सुख अनुभव नहीं करते हैं ये बड़े बड़े महात्माओं की बात हुई तो नक्षल स्मृति रती तेजन बेहम ज्ञान समकाल उठा जहां देखते हैं वर्ष यही वो है जहां देखता हूँ वहीं वही है फिर लोगों से विवेक का भी अनुभव ज्यादा है तो विवेद जो लोग मानते हैं कि हम ईश्वर से बिखरे हुए हैं उनमें भी ईश्वर से बिखरने का दुख किसी को होता है किसी को नहीं होता है अब आप आग जरा अपने बारे में सोचो ईश्वर से वियोग का दुख आपको कभी सताता है पति का वियोग सतावे, पत्नी का वियोग सतावे, पुत्र का वियोग सतावे, धन का वियोग सतावे, और युग युग से बिखरे हुए ईश्वर का वियोग अपने को न सतावे, है तो हृदय का पत्थर हो जाना है ना? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हे प्रभु तुम मुझे दुराह की धुरना दो हमको यह तो मालूम पड़े कि हम तुमसे बिखरे हुए हैं फिर तो हम फटपटा आएंगे रो आएंगे चल पेंगे दुखी होंगे हमारा दिल फटेगा, तुमको दया आवेगी तुम दौड़ के उठाओगे पर एक बार हमको ये मालूम तो पड़े कि हम अपने प्राण प्यारे अपने हृदय ईश्वर, अपने जीवन सर्वत्व प्रभु से और विस्तुर से संसार में भटक रहे हैं दुखी हो रहे हैं तो ये जो संसारी लोग हैं ना पैर तो का मान में लग गए तो दुआ भी खेलने लगे बेजमानी भी करने लगे चोरी भी करने लगे भोग भोगने में लग गए तो नाकार भी करने लगे लड़ाई झगड़े में लग गए तो हिंसा द्रोह हत्या करने लग गए हमको ईश्वर की जरूरत है दुनिया में ये तो लोगों को मांगना भी नहीं पड़ है तो देखो भजन करने वालों को तो इस बात के सावधान रहना चाहिए है ना? उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़ा सेब जो है ये जब दिन भर दिया खेलता है और ईश्वर का नाम नहीं देता तो जब इतना बड़ा शेख हो कि ईश्वर का नाम नहीं लेता तो हम क्यों हमको तो लेने की क्या जरूरत है अपना आदर्श दीवारी सेब को तो मत बनाना हो है न उस बोगी राजा को तो उस दीवारी सेब को तो, उस लड़ाकू भगवान को अपने जीवन का आदर्श मत बनाना कि जब ये लोग भगवान का भजन नहीं करते तो हम क्यों करें ये तो दुनिया में ऐसे रथ पट गए हैं कि जब तक इनको काल ही ठीक नहीं करेगा हमारे पास आने वाले कई ऐसे हैं हो जो मरने के बाद जो टैक्स लगता है क्या एक लगता है न मरने के बाद वो देने को राजी है क्योंकि जब हम मर जाएंगे तो चाहे जितना टैक्स ले लिया जाए लेकिन जिंदा में दाम देने पर टैक्स लगे वो देने को राजी नहीं है तो वो कहते हैं मरने पर टैक्स चाहे जितना देना पड़े जिसको लेना होगा ले लेगा लेकिन हम महाराज अब अगर किसी को दे देंगे तो ये दान देने का टैक्स हमको बच जाएगा तो मरने के बाद वाले टैक्स से ले तो बचेंगे नहीं दान देने वाले टैक्स से भले बच जाए न के लोगों की ये समझदारी है और अपने को बड़ा बुद्धिमान बताते हैं वो तो बोलते हैं हम जज हैं हम कलेक्टर हैं हम बड़े बड़े कर् होते हैं तो ये धर्म से कर गए इसीलिए इनके नाम के साथ कर जो है अब देखो भाई इसमें लोग के सिवाए और क्या कारण हो सकता है कि आदमी मृत्यु के बाद वाला कैक्स देने को राजी हो और दान देके जो सुख मिलता है उसका करेक्स देने को राजी न हो तो कंजीती के सिवा इसमें और क्या कारण हो सकता है तो, आ, तो जो ये संसारी लोग संसार में रते पते हैं फतेह हैं साधन भजन करने वालों को इनको अपने से बड़ा समझ करके इनके पीछे चलने की कोशिश नहीं करनी चाहते ये बहुत अच्छा है कि ये भी ईश्वर को मानते हैं हाथ जोड़ते हैं लेकिन तुम ये देखो कि तुम्हारे चित्र में ईश्वर की प्राप्ति के लिए कभी वेदना कीड़ा तरह होती है कि नहीं ये जन्म के फिक्रता ही न लज्य है बड़ी भारी चीज है ये कृष्ण भक्ति रथ भाविता मति ही प्रियताम यदि कुटो की लभ्यते तूल्य मत लौल्य ने कलम जन्म को भी सुकृतर न खरीद लो खरीद लो ये महात्मा कहते हैं खरीद लो खरीद लो तो महाराज कौन सी चीज खरीदे आप किस सौदे का विज्ञापन कर रहे हैं बोले कृष्ण भक्ति रस भाविता मती कृष्ण भक्ति के रस से करो सराबो कृष्ण भक्ति रस से सर अकल खरीदो अकल बुद्धि खरीदो बोले कहा मिलेगी महाराज ये मत पूछो जहां मिले वहीं से खरीदो दुकान का कोई नियम नहीं है यदि पुतो पीलत चांदाल से मिले से मिले कताई से मिले जहां से तो भी मिले वहां से ले लो हमारा कीमत क्या दुकानी पड़ेगी बोले कोई कीमत नहीं ये गई है रसगरा तो कीमत है तस् नूल्य अलग ही लऊ्य एक अलग जैसे तुम चाट खाने के लिए कभी कभी मदद करते हो ना? जैसे मिठाई खाने के लिए तुम्हारा मन चंचल हो जाता है वैसे ये नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतंबर भाई की मंद मंद मुक्तान में जो मिठास है ना जो स्वाद है उसको अपनी आंखों से लेने के लिए तुम्हारा दिल मचले ललके जाकद होता है यही उसकी कीमत है ये कीमत कहाँ से मिलेगी क्या पूरे करें क्या दाम करें बोले ये दान से पुण्य से ये ललक नहीं मिलती है ये तो मिलती है प्रेमियों के संघ है जन्म कोटि शुद्रत ही नलत देते करोड़ करोड़ जन्मों के पुण्य से भी यह नहीं मिलता ये तो जब किसी प्रेमी का संघ मिलेगा तब इसकी प्राप्ति होगी तो आओ किसी प्रेमी का कर्म तो संयोग का अर्थ नहीं आएगा हो पहले पहले कृष्ण के विरह में जो ईरा है वो हृदय में आनंद एक महात्मा कहते थे कि पहले अपने दिल को किसी भक्त के दिल के साथ मिलाओ है तो ना किसी भक्त के पार्कनर किसी हृदय के किसी भक्त के हृदय के पार्तेनर बनो पहले दस रूपया किसी धनी के व्यापार में अपना लगाओ है ना? फिर तो तुम भी इंतेदार हो जाओगे तो भक्त के दिल से अपने दिल को मिलाना ये क्या है कि जैसे दरगोजा मैया के मन में लाला को तो अपना दूध पिलाने की इच्छा होती है जैसे द्वाले के मन में उनके कंधे पर हाथ रख के करने की इच्छा होती है जैसे गोपी के मन में उनकी आंखों से अपनी आंखें चार करने की इच्छा होती है वह भी हमारे मन में भी इच्छा उत्पन्न होए, तो भक्त के दिल से दिल मिलाओगे तब तो तुम्हारे अंदर विरह आ गया और नहीं तो महाराज जल निकले हर हरिग्न को ओन लगे कपाप चलने से ईश्वर को ढूंढने के लिए कि हमको ईश्वर मिलेगा बड़ा जो सौकाठी तो पर चलते चलते एक बड़ा सुंदर रूप दिखाई पड़ा। बोल बस बस हमारा ईश्वर तो यही है तो निकले थे हरिभजन को ढूंढने को निकले थे ईश्वर और हंस गए कहा नरक में निकले थे हरिभजन को लगे कबाद तो किस भक्त के साथ अगर आप दिल मिला हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति ललन मंचलन तला उदय होए, हाय हाय भगवान के बिना हमारे एक एक फण निष्फल जा रहे हैं कीड़े की तरफ काट रहे हैं तो बोले भाई प्रेम में तो गोपियां ही आदर्श हैं कृष्ण के दुराह में गोपी के हृदय की जो दशा होती है वही दशा जब तुम्हारे हृदय की हो जाए तो देखो गोपियां आपने की दत्ता का दर्णन कर रही हैं, जरा ध्यान देकर देख कर, देख, कर देखोगे तो इसमें मालूम पड़ेगा कि वे अपनी पीड़ा का दर्णन कर रहे हैं दिख जला पाररा खता बर्क मारुता अन दृषमयात्मजादयाद भतेम रक्षिता मुहू तो गुतियां भी आई किसी के चित्त में दीनता आए किसी के चित्त में प्रेम आया तो दीनता जिनके चित्त में आई वे गोदियां कहती हूँ कि प्रभु जब जब हमारे जीवन में दुख आया विपत्ति आई तब तब दौड़ करके तुमने तो हमको बचाया तो अब भी हमारे जीवन में एक दुख आया एक विपत्ति आई तुम तो दौड़ करके हमें बचाते क्यों नहीं हो इसके लिए अपनी विपत्तियों को बनाती हूँ विष्वलाप जजात तो एक बार काली नाद के बीच से दूषित पानी पी करके गज के कब बखड़े और ग्वाले मर गए थे उस समय तुमने बताया इसका मतलब यह है कि ये जो विपत्ति है आपके विराह में जो दुख है वो उससे कम नहीं है उससे ज्यादा है दौरो दौड़ो बताओ उस दुख से ज्यादा दुख खरीदने ये बात मैं अकेले में बताऊ वो राधास रूप अगर जब सब बच्चों को द्वाल बालों को निगल गया था समय भी श्याम सुंदर तुमने दौड़ करके उनको बताया उत्तरी व्रत की रक्षा हमको बताया इंद्र ने क्रोध करके वर्षा की और आंधी चलाई और कना बर्त और बिजली चमकी दस धीरे धीरे आग लगी वृष्मापुर आया म्यापुर और व्योमापुर आया तरह तरह के भय हमारे जीवन में आए परंतु हे प्राण प्यारे हे ऋष तुमने बारंबार हमारी रक्षा की तो जब इन विपत्तियों में इन दुखों में बचाया हमको तुमने तो क्या इसी दिन के लिए कि हम तुम्हारे गुराह में तड़प तड़प करके ए, मर जाए तो एक तो ये प्रार्थना हुई कि जैसे और दुखों में तुमने बचाया है वैसे इस दुख में भी हमको बचाओ ये गिरहासुर हमको मार रहा है ये गिरहपुर का आक्रमण हो गया हो तो इससे भी तुम ही हमको बचा सकते हो तुम अपने दर्शन दर्शनामृत अपने रूप ऋंचामृत का पान करा करके हमारी रक्षा कर सकते हो अब देखो तो इसमें दूसरी बात आपको बताता दू जो लोग भगवान के भक्त होते हैं तो भक्त भी तो कई तरह के होते हैं एक भक्त तो भी होते हैं जो मंदिर मिंदर में जाते हैं दूर से खूब बहुत है ना नैसा निशाना लगा के मारा माराओ कि आंखें पर जा के लगा वो समझते हैं कि हमारे पैसे की याद कैसे रहेगी भगवान गुर्गर दोष में डे इस पर तो ऐसे भक्तों की बात नहीं है जो सच्चे भक्त होते हैं वे अपनी मृत्यु को कुछ नहीं गिनते मौत तो प्रेमियों के लिए जैसे मीठी मीठी नींद हो प्रेमी लोग तो कहते हैं कि हमको नींद भी नहीं आती हो उनको कहते हैं एक गोपी वरण कर रही थी तो सखी आज मैंने सपना देखा और सपने में श्याम सुंदर आए और उन्होंने मेरे मां में सिदूर डाल दिया मेरे गले में मारा पहना दी मुझे अपने हृदय लगा लिया और कह दिया कि गोपी तुमको तो मरी हो हाँ। बड़ा आनंद आया प्रति आज तो सपने में प्यारे में बड़ा प्रेम प्रदर्श किया और दूसरी गोपी सुन के वहां से अलग गई है अब वो विचारी सत्ता है कह रहे सखियों हमारी वो सखी जो है ना वो धन्य है धन है तो कैसे कहो तो सपने में श्याम सुंदर को देखती है ज्यापी प्रियम स्वप्ने धनिया साफ कथी जो सीता जो ज्योति सपने में श्याम सुंदर को देखती है वो तो धन्य है धन्य है अस्माकू गृष्णे ता निद्रा भी गई गये हमारे तो कृष्ण क्या गए नींद ने भी बैर काध लिया वो भी चली गई अब नींद ही नहीं आती तो सपना कहां से दिखे आत्मा तं गते कृष्ण गता निद्रा भी गई गई कृष्ण नींद भी गई उसने भी बैर काध लिया वो भी नहीं आती है तो अब हमको सपने में भी अपने प्यारे के दर्तर नहीं होते हैं कि जागरिता कितनी की जाए <laughs> तो ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण तुम हमको मृत्यु से बचाने के लिए आओ मौ तो हो प्रेमी लोग अपने लिए वरदान समझते हैं वो अगर मौत आ जाए और ये शरीर फूट जाए तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा जीव तो जरूर प्रभु के चरणों में जाकर के लीन हो जाएगा क्योंकि उनके सिवाय और हमारे जाने की जगह ही क्या है तो हम तो कई बार मौत को बुलाने अपने पास कि आओ तुम हमें देगा तो गोपियां मौत से नहीं डरती है कि हम कृष्ण के दिरा में मर जाएंगे और कृष्ण आकर के हमारी रक्षा करो नहीं तो मर रही है मर रही है गोपियों को एक डर है वो डर क्या है कि यदि हम कालिय नाग के जहरीले पानी से दुसैले जल से यदि मर जाते हैं तो दुनिया में ये बात फैलती कि गलती से गोपियों ने गोपो ने बचड़ों ने कालिय नाग के विष दिश्च से दूसित जल पी लिया और मर गए हमारे मरने काली नार के बिस पानी को अजगर के दिन में अगर हमारे सके संबंधी गए हम भी चले जाते तो हमारे मरने का दोष लगता अजगर को यदि इंद्र हमको मार डालता तो इसका दोष लगता इंद्र को तो यदि दुर्खासुर मार देता धर्म के लिए हमको मरना पड़ता या योगाभ्यास के लिए समाधि के लिए दो जोमासुर के लिए मरना पड़ता या वेद की रक्षा के लिए मरना पड़ता केसी केसी के लिए मरना पड़ता केसी के आक्रमण से मरते दो जोमासुर के आक्रमण से मरते ब्रमासुर के आक्रमण से मरते तो हमारे मरने का दोष उन असुरों पर जाता लेकिन आज तो कृष्ण तुमने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी आज हम मरेंगी तो दुनिया में यही बात फैलेगी कि कृष्ण के विराह में तरफ तरफ करक करके दो दिन मर गए तो कलंक फिर से लगेगा कलंक किसको लगेगा पूरे कृष्ण तो को लगेगा तो हमने जीवन में तो तुमको कोई सुख पहुंचाया नहीं तुम्हारी कोई सेवा की नहीं हमारे जीवन का एक का भी तुम्हें सुख पहुंचाने के काम नहीं आया हाथ से तुम्हारी सेवा नहीं हुई पांव कर से तुम्हारे कर्मों तक पहुंच नहीं सकी वाणी से गा जाकर तुम्हें सुनाया नहीं पांव से तुम्हारे लिए नाचा नहीं अपने जीवन के किसी अंग से किसी अंश से इंद्रिय से मन से बुद्धि से तुमको सुख पहुंचाया है और मरने के बाद एक कलंक का टीका और लगाये जायेंगी हमारे प्रेम का पल यही निकलाना कि हमारे प्रियतम को एक कलंक का टीका लग जाए फिर कृष्ण के विरह में पहले तो कृष्ण ने बांसुरी बजा के सब गोपियों को बन में बुला लिया और उसके बाद अंतर्धान हो गए और अपने विराह में गोपियों को तड़पा तड़पा के मार डाला हमारे मरने पर कलंक तुमको लगेगा तो कृष्ण इस तरह से हमको मारना क्या उचित है हम मरने को तो राजी हैं लेकिन तुमको कलंक लगा के आ, मारने तो, मरने को तो, राजी नहीं हम और ये समझना कि हम तुम्हारे गृह में रो रो के मर जाएंगे और तुमसे बिला मिले रह जाएंगे अब तो हम तुमसे पहले मिल लेंगी तब मरेंगे ये इसमें अनुध्वन है एक तो ध्वनि होती है और एक अनुध्वनि होती है हम तुमको कलंक लगा के नहीं मरेंगी पहले मिल लेंगी और फिर मरेंगे ब्याल राष्टाप वर्षमान वैजान लातमयात मजात हो भयात ऋषभ ते ऋषभ रक्षला वृषभ पतिदे हो ये ऋषभ शब्द का अर्थ सीधा सीधा है पतिदे हम तुम्हारे गाय हैं और तुम हमारे वृषभ हो ये वृषभ के लिए अरिषभ शब्द अरिषभ शब्द आया है श्रेष्ठ को श्रेष्ठ को ऋषभ बोलते हैं अटो तो ही माम ऋषभ प्राभुराज्ञा ऋषभ देव जी का ऋषभ नाम क्यों हुआ तो श्रेष्ठ होने से कहा अब एक दूसरी बात तो भगवान गोपियों की रक्षा करता है तो किस लिए रक्षा करता है एक एक क्रम से देखो विष् जला पे आर्था प्रदार पहले मिलता दिस दिस जर जर है संसार में रस जल पे मिश्रित जल शब्द का अर्थ जल भी है जल पदार्थ और जल शब्द का अर्थ रथ भी है सुख भी है रतिया जितना संसार में रस बनता है वो तो जल से ही बनता है अगर जीप पर पानी न आवे तो कोई चीज अरती नहीं होगी हो रो विषया तब विषम मरता। कालिया इंद्रिया नषया कर विषम मरता। काली ये कहते हैं इंद्रियों को और ये संसार के विषयों का जो इंद्रियों से संबंध हो गया है इसका नाम है विष्णु तो संसार के लोग जो है उनकी पहली मौत तो ये है मर्द है इंद्रिय और विषयों का संयोग हुआ और उसमें मर् है अब भगवान ने जब सुगा की दृष्टि डाली तब मनुष्य इस मृत्यु से बचा अब उसके बाद वासना का जो अजगर है तो भगवान से मुखता है वो आके निकल देता है तो वहां भी भगवान वासना बन के आते हैं स्वयं अजगर के मुंह में घुसते हैं तब वहां बचाता है अब देवता आता है इंद्र चलाता है वो बिजली चमकाता है वो बज्र गिराता है वो आग लगाता है ये सब देवताओं से दुखता है। देवता भी तो भगवान की ओर चलने में बाधा डालते हैं फिर वृद्ध का दुख आया धर्मानुष्ठान का और फिर मयात्म समाधि का दुख आया क्योंकि श्रीकृष्ण की प्राप्ति में ये सब नीचे रह जाते हैं अपने मंजिले मकसूब पर पहुंचने के लिए पड़ाव पर जो रुक जाएगा नए तो दर्जन बद्रीनाथ जाने वाले थे वो हरिद्वार में जो गंगा जी के जल की अंडर बैठी बोले बस बस आगे जाके क्या करना है इतना ठंडा गंगा के लिए आता है आगे जाके क्या करना है सिदी के गए हो तो वो हर हर हर हर धारा देख के उनका मनोहर दोषी मत गए वो हरियाली भर देश के हरियाली भर और जब देवदर्शनी जहां है वहां पहुंचे तो वो कनक गंघा चमक रही है वो चांदी की तरफ बड़े बड़े बड़ बड़ बर्फ से बाहर और वो सूर्य की रोशनी पड़ रही कहीं कहीं गुनाले मारने पड़ रहे कहीं कहीं गोले के बड़े बड़े नगर मालूम पड़ रहे हैं उन पर अब बद्रीनाथ जाने की क्या जरूरत है तो जो पड़ाव में ही अटक जाता है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है तो ये सब जब रुकावटें है, आती हैं रास्ते में तो भगवान ही कृपा करके रक्षा करते हैं अपनी कोई झांकी लिखा के कोई खनक भेजा के आ, कोई कृपा प्रकट करते कहीं कपट लगाते, के तो कभी भी लगाते हैं जब आदमी फंसने लगता है ना, एक भगत थे हो पति पत्नी भूल बड़ी भक्ति करते थे भगवान की, दिन बाद पूजा में ही लगे रहे उनके घर में एक बेटा आ गया बेटा आ गया महाराज तो दोनों ने बात लिया बस प्यार करें से बच्चे को भगवान भूल गए जब भगवान भूल गए तो भगवान ने धीरे से बच्चे को अपनी बोल में बुला लिया बेटा, हमारे पास आओ है ना? तो देखे दे को जब अपने पास बुला लिया तो फिर वो दोनों भगत हो गए भगवान के। फिर भगवान की भर्ती करने लगते बोले कि प्रभु ऐसा क्यों किया हमारे बच्चे को अपने पास क्यों बुला लिया बोले बच्चा तो हमारा था हमने तो तुम्हें खेलने के लिए दिया था पर तुम लोग तो ऐसे लग गए खेल गए कि हम तो बिल्कुल भूल रहे तो कभी कभी है ना कोई बस्तु किसी को मनोरंजन के लिए और उसी को सर्वस्त तो मान बैठे तो वो बस्तु छीन के भी कभी शपथ लगा के भी कभी अपनी झांकी दिखा के भी है ना कभी समझा बुझा के भी भगवान उन सब विघ्नों से साधक की रक्षा करते हैं और अपनी ओर खींच करके ले जाते हैं इसमें सब एक है वो बता देता हूँ आप, साधक का विश्वास भगवान पर बना रहना चाहिए कि प्रभु हमारा कल्याण करेंगे यदि वो अपना विश्वास खो देता है तो पड़ाव में अटक जाता है और विश्वास बना रहता है तो प्रभु उसको फूक लेता है तो गोपियाँ कहती हैं ऋषभ पे व्यम रक्षिता बारम बार तुमने हमारी रक्षा की है अब ये बिहार तो हम जानते हैं कि इस बिरा से भी तुम हमारी रक्षा करोगे तो किसी किसी के चित्र में जो अनजान है ना गोपियों में भी कई तरह के एक अज्ञात जो बना मुग्धा है मुग्धा दो भारी बिचारी सुकुमारी तुम्हारी तो वो नहीं जानती है तो वो तो डर गएंगे घबरा रहे बोले कि दौड़ो दौड़ो बचाओ दूसरी कि तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारे गिरा से जागर हो जाएंगे या मरेंगी तो नहीं नहीं हम तुम्हें कलंक लगा कर नहीं मरेंगे बड़ा प्रेम बोला ऐसे मरने वाली नहीं है तुम क्या समझते हो जिला हमने सीधा कितनी होती है इस बात पर जब ध्यान देते हैं ना एक गोपी गोपी है उत्ता कुटपा कटोपी गरलग्रातिशोभ गंभोलेरतिगुप्त कटुरल तीव्री सूचित यादव पतेहा में क्या हो तो संकुट में सोना पता गला के जब जब सोना पानी, पानी हो तो तक ग रहेगा तभी तक ना वो पानी पानी रहेगा ठंडा हो जाएगा तो फिर जम जाएगा तो वो गर्मा गरम सोना जैसे किसी ने पिला दिया हो अब उसकी आख जैसे दिल में लगती है वो ऐसी आख लगती है गिराटी उतता उतता तटो की गर ग्रामा दब तो हो दुनिया में जितनी तरह के गार हैं सब अगर इकट्ठा करके किसी को पिला दिए जाए तो उसकी जो गणना होगी वो वो ठटपटी वो व्याकुलता कृष्ण तो के हृदय में होती है दम भोले रफी दुस्सहा और किसी के हृदय में वज्र मार दिया जाए तो वज्र लगने पर कितनी पीड़ा होगी देखो अपने हृदय में भगवान के दुराह में कभी पूरा होती है कभी उनके लिए चार दूध आंसू निकलते हैं कभी कंठ में उत्कंठा आती है कभी हृदय बढ़ता घटता है कृष्ण के लिए कभी कृष्ण के गिरह में सूर्यता आती है चित्त में जब गुरह तुमको दुख नहीं देता है तो कृष्ण के मिलन में सुख का अनुभव भी कहां पे होगा जिसके विराह में दुख नहीं होता उसके मिलन में सुख भी नहीं होता आते हैं पीते हैं सोते हैं स्वस्ती करते हैं ईश्वर का विराह सिर्सों के आता है कटुरलमग्न संध्या रवि विषैरा बाण सुख गया हृदय वो रोग हो गया हो जिसको बोलते कालगा कऊ कहा तो उससे निर्माय बल एक एक रोग व्याकुल है एक एक रंग खट रही है एक एक अंग टूट रहा है एक एक मंच वृत्ति दुख से व्याकुल हो रही है कैसे हो? तो तुम्हें कृष्णा छोटे छोटे दुख तुमने तो बचाया तो क्या इसी दिन के लिए बचाया था कई तो लोग बकरा पालते हो खूब खिलाते हैं मोटा करते हैं है ना? कुत्ते को उसके पास नहीं जाने देते हैं भेड़िया से बचाते हैं चार से बचाते हैं बकरे को भेड़िए लगाते दे हैं